गांधी जी ने बहुत लिखा है और उन्हें बहुत उच्च कोटि का लेखक माना जाता है अपने लेखों में से बहुतों को गांधी जी ने पुस्तक का रूप नहीं दिया यह या तो सत्य अहिंसा स्वदेशी और चरखा पर लिखे गए लेख थे या महिलाओं विद्यार्थियों या राजाओं को दिए गए अभिभाषणों के संकलन थे वह बड़ी नपी-तुली भाषा में अपनी बात कहते थे वह लच्छेदार शब्दों के पीछे कभी नहीं जाते थे उनका उद्देश्य लोगों को चमत्कारित करना नहीं उनसे अपने दिल की बात कहना था उनकी एक सीधी-सादी किंतु निराली शैली थी जिसमें वह अपने हृदय को उधेड़कर रख देते थे और जो दिल को छू लेती थी उनकी भाषा बहुत सरल और अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता था उनकी भाषा उतनी ही सरल व सहज थी जितना कि उनका जीवन था कई अंग्रेज लाटो ने यह स्वीकार किया है कि गांधी जी अपनी बात बहुत सीधे ढंग से कहते थे उसमें घुमाव फिराव नहीं होता था और वह इतनी अच्छी अंग्रेजी में अपने विचार प्रकट करते थे जिसमें हर शब्द का चुनाव बहुत अच्छा होता था गांधी जी का कहना था कि मैं बिना सोचे विचारे एक शब्द भी नहीं लिखता या बोलता ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक ने जिन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के कुछ वक्तव्यों का मसविदा तैयार करने में उनकी मदद की थी कहा था अंग्रेजी के अव्यय उपसर्ग का प्रयोग गांधी जी जितना सही करते थे उतना सही करने वाला आज तक मुझे कोई भारतीय नहीं मिला मैं मसविदा तैयार करने में बहुत मेहनत करता था गांधी जी मेरे मसविदे पर एक नजर डालते थे और एक दो अव्यय बदल देते थे इससे मानो चमत्कार हो जाता था और मेरी बात गांधी जी की बात बन जाती थी अंग्रेजी भाषा के अच्छे लेखकों की पुस्तकों और बाइबल को उन्होंने बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा था और शायद इसी से उन्होंने शब्दों के सही चुनाव करने की कला सीखी थी उन्होंने विविध विषयों की पुस्तकें पढ़ी थीं और जो कुछ पढ़ा था उसे गुणा भी था लेखक के रूप में उनका प्रथम प्रयास लंदन गाइड नामक पुस्तिका थी जो उन्होंने भारतीय छात्रों के लिए लिखी थी उस समय वह तरुण ही थे इस पुस्तिका में लंदन के बारे में उपयोगी सूचनाएं दी गई थीं इसके बाद उन्होंने दो छोटी पुस्तिकाएं लिखी एन अपील टू एवरी ब्रिटन और द इंडियन फ्रेंचाइज पहली पुस्तिका में नेताल में भारतीयों की दशा और दूसरी पुस्तक में वहां के भारतीयों के मताधिकार का इतिहास दिया गया था इसके बाद उन्होंने ग्रीन पैम्फलेट हरी पुस्तिका लिखी जिसकी भाषा सरकारी रिपोर्टों की तरह तथ्यात्मक थी इसके प्रकाशन के 1 महीने बाद उन्होंने इसका दूसरा संशोधित संस्करण प्रकाशित किया इस पुस्तिका का सारांश जब दक्षिण अफ्रीका के अखबारों में छपा तो पढ़कर वहां के यूरोपीय लोग बहुत ही चिढ़ गए नतीजा यह हुआ कि जब इसके बाद गांधी जी भारत से वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो क्रुद्ध गोरो ने उन्हें घेर लिया और उनकी जान लेने की कोशिश की गांधी जी को यह कट्टू अनुभव हुआ कि उनकी लिखित चीजों के भाव को संक्षेप में ठीक से व्यक्त नहीं किया जा सकता उनको यह कमाल हासिल था कि वह अपनी बात कम से कम शब्दों में पर प्रभावशाली ढंग से कह सकते थे कांग्रेस के संविधान और कांग्रेस के अनेक प्रस्तावों का मसविदा उन्हीं का तैयार किया हुआ है भोजन के संबंध में अपने प्रयोगों को गांधी जी ने अ गाइड टू हेल्थ नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया यह पुस्तक गुजराती इंडियन ओपिनियन में छपे उनके मूल गुजराती लेखों का अंग्रेजी में अनुवाद थी इस पुस्तक का अन्य कई यूरोपीय और भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हुआ और भारत में तथा विदेशों में इसे खूब पढ़ा गया उनके दिमाग में जब कोई विचार जम जाता था तब वह पूरे विश्वास के साथ उसको लिपिबद्ध करते थे और इस बात से बिल्कुल नहीं डरते थे कि लोग उन पर हंसेंगे जब उन्हें लिखने की धुन होती थी तब वह चलती हुई रेलगाड़ी और पानी में हिलते जहाज पर भी लिखते थे पूरी की पूरी हरि पुस्तिका उन्होंने सन 1896 में समुद्री जहाज में भारत की यात्रा के समय लिख डाली थी इसी प्रकार सन 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते हुए जहाज पर उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें आधुनिक सभ्यता की बड़ी कट्टू आलोचना की गई है इस पुस्तक को उन्होंने जहाज का नाम छपे कागज पर लिखा था लिखते-लिखते जब उनका दायां हाथ थक जाता था तब वह बाएं हाथ से लिखने लगते थे और इस प्रकार उन्होंने 10 दिन के अंदर यह पुस्तक लिख डाली इस पुस्तक को पढ़कर टॉलस्टॉय ने कहा था इसमें अहिंसक संघर्ष का प्रश्न केवल भारत के लिए ही नहीं सारे संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्र निर्माण कार्य के विषय पर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नामक पुस्तिका उन्होंने रेलगाड़ी में यात्रा करते समय लिखी थी वह जो कुछ लिखते थे उसमें काट-कूट बहुत कम होती थी और उसमें बाद में शायद ही कभी किसी परिवर्तन की जरूरत होती थी इसका कारण गांधी जी के शब्दों में सत्य के एक पुजारी का आत्मसंयम था अर्थात एक-एक शब्द को तौलकर कहने की आदत के कारण ऐसा लेख लिखना संभव हो सका किसी विचार का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हुए बिल्कुल उपयुक्त शब्दों का चुनाव करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी वह शाब्दिक अनुवाद नहीं करते थे बल्कि उसी भाव का शब्द और मुहावरा रखते थे अंग्रेजी के शब्द डेथ डांस का अनुवाद उन्होंने पतंग नृत्य किया रस्किन लेखित अंटू दिस लास्ट नामक पुस्तक पढ़कर गांधीजी को लगा कि उसमें उनके हृदय के विचारों की प्रतिध्वनि है वह उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने गुजराती में उसका अनुवाद कर डाला यह सर्वोदय के नाम से प्रकाशित हुआ गांधीजी ने कार्लाइल की कुछ रचनाओं के अंश और मुस्तफा कमाल पाशा की जीवनी के कुछ अंश भी अंग्रेजी से गुजराती में अनुवाद करके छापे गांधी जी की लिखी स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही प्लेटो रचित डिफेंस एंड डेथ ऑफ সক্রेटेस सुकरात का मुकदमा पर आधारित है गांधी जी जब जेल में थे तब उन्होंने आश्रम भजनावली और भारत के कुछ संत कवियों की रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया था इन कवियों की रचना सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन नाम से प्रकाशित हुई गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी इससे गुजराती भाषा में एक नया युग शुरू हुआ इसकी भाषा ऐसी सरल और दिल को छूने वाली है जिसने गुजराती के लेखकों पर बड़ा प्रभाव डाला और पंडितों की मंडली से निकलकर गुजराती भाषा जनता की भाषा बन गई इस आत्मकथा के अंग्रेजी अनुवाद को विद्वानों ने एक उच्च कोटि की साहित्यिक रचना माना है यह आत्मकथा न केवल संसार के एक महापुरुष के मानवीय व्यक्तित्व की जीती जागती झांकी है बल्कि इसमें उन्होंने अपने माता-पिता पत्नी और इष्ट मित्रों के मर्मस्पर्शी चित्र खींचे हैं और रोचक संवादों और नाटकीय घटनाओं का ऐसा वर्णन किया है कि पाठक की उत्सुकता अंत तक बनी रहती है और पुस्तक उपन्यास की तरह रोचक लगती है इस पुस्तक का भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन रूसी चीनी तथा जापानी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है और इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं इसकी गिनती संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में है गांधी जी के सभी लेखों में सत्य और उच्च नैतिक आदर्शों पर जोर दिया गया है लेकिन इस कारण ऐसा नहीं लगता कि कोई आदमी ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश दे रहा है क्योंकि वे अपने अनुभव की बात कहते थे उन्होंने बच्चों के लिए एक बाल पोथी लिखी और नीति धर्म नामक एक पुस्तक की रचना की वह बच्चों को किसी ऐसी बात का उपदेश नहीं देना चाहते थे जिसका प्रयोग बच्चे अपने जीवन में न कर सकें गांधी जी जेल से आश्रम के बच्चों को जो पत्र लिखते थे वे मजेदार होने के साथ ही शिक्षाप्रद भी होते थे गांधी जी पत्र बहुत लिखते थे और एक एक दिन में अपने हाथ से 50 50 पत्र तक लिख डालते थे उनके लगभग 1 लाख पत्रों के संकलन का उनकी रचनाओं में विशिष्ट स्थान है गांधीजी कला के लिए कला के सिद्धांत को नहीं मानते थे उनके लिए सच्ची कला वही है जो सत्य पर आधारित हो और केवल उसी साहित्य का कुछ मूल्य है जो मनुष्य को ऊंचा उठाने में मदद करे भारत के करोड़ों भूखे नंगे इंसानों के लिए वह सरल और अच्छी कहानियां तथा ऐसे पद और दोहे चाहते थे जिन्हें खेतों में हल चलाते हुए किसान अपने बैलों को हांकते समय आनंद से झूमते हुए गा सकें और गंदी गालियां बकना भूल जाएं एक बार साहित्यकारों के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था क्या आपने कभी इन करोड़ों मुख लोगों की मांग और आशाओं पर भी ध्यान दिया है आखिर किन लोगों की खातिर आप साहित्य रचते हैं मैं उन लोगों को क्या पढ़कर सुनाऊं उन्होंने अच्छे लेखन के एक आदर्श नमूने के रूप में दीन फरार रचित ईसा मसीह की जीवनी का दृष्टांत दिया जो ऐसी सरल और सुबोध भाषा में लिखी गई है जिससे इंग्लैंड का सर्वसाधारण समझ सकता है गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन के गुजराती संस्करण में कई विशिष्ट पुरुषों और स्त्रियों के रेखाचित्र लिखे एक बार उनसे उनके प्रिय कवि और दार्शनिक रायचंद भाई की जीवनी लिखने का अनुरोध किया गया गांधी जी ने कहा उनकी जीवनी लिखने के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी होगी उनके घर और नगर को देखना होगा और उनके मित्रों सहपाठियों संबंधियों और अनुयायियों से मिलना होगा इससे पता चलता है कि लिखने में गांधी जी तथ्यों का कितना ध्यान रखते थे गांधी जी लिखने और बोलने में अक्सर महाभारत रामायण राम कृष्ण मोहम्मद और ईसा की कथाओं से दृष्टांत दिया करते थे इससे उनकी बात साधारण लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती थी गांधी जी की वाणी और लेखनी में जनता के हृदय को स्पर्श करने की जो अद्भुत शक्ति थी उसका यही मूल था बुरी बातों की निंदा करने में गांधी जी कभी कसर नहीं रखते थे भारत के एक बड़े लाठ लॉर्ड कर्जन ने एक बार कह दिया कि सत्य का आदर्श बहुत हद तक पश्चिम की कल्पना है इसके विरोध में गांधी जी ने रामायण महाभारत वेदों आदि के उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि भारत में सत्य का पालन अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है और लॉर्ड कर्जन से कहा कि भारत के ऊपर जो निराधार अपमानजनक लांछन लगाने की आपने कोशिश की है उसे वापस लें बहरुप गांधी इस श्रृंखला में अभी आपने सुना कार्यक्रम लेखक विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा विषय समन्वय डॉ अमरेन्द्र बेहरा भाषा विशेषज्ञ डॉ ओम प्रकाश सिंह आलेख अनु बंडोपाध्याय निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी ध्वन्यांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति ají thorú